एक मित्र ने पूछा है कि हमारे देश की क्या सबसे बड़ी बीमारी नहीं रही? हमने बहुत ऊंचे विचार किए लेकिन व्यवहार बहुत नीचा किए सिद्धांत ऊंचे और कर्म बहुत नीचा है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 कि इस ज्ञान को जीवन में उतार सकते शेष पूरा का पूरा समाज अप्रभावित रह जाएगा इस देश की पूरी की पूरी चिंता पारलौकिक है अदर वर्ल्ड है और इसलिए बेमानी हो गई है ज्ञान तो इस जीवन को बदलने इस जीवन को सुंदर बनाने इस जीवन को श्रेष्ठता देने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 जो संभव है एक सामान्य सरल नैसर्गिक व्यक्ति के लिए उसको ध्यान में रख के पुनर्विचार करना पड़ेगा तो इस देश का आचरण बदलेगा नहीं तो इस देश का आचरण रोज ही नीचे गिरता चला जाएगा तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्ञान आपके पास ठीक ठीक है सिर्फ आचरण नहीं है ज्ञान ही बुनियादी रूप से गलत इसलिए आचरण नहीं और अगर सिर्फ आचरण ठीक करने आपने की आपने कोशिश की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 ये जो ज्ञान था जितना निर्बुद्धि समाज हो उसमें थोड़ा बहुत सफल भी हो सकता था यह बुद्धिमान समाज में इसकी असफलता और भी निश्चित है पूरे ज्ञान की पुनर्विचारणा की जरूरत इसी संबंध में एक प्रश्न और पूछा है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 और सेवक भी मौके की तलाश में रहेगा कब मालिक हो जाए हिंदुस्तान में तो हम देख रहे हैं कि 20 साल में सेवक किस बुरी तरह मालिक हो गए जिन जिन-जिन ने सेवा की वो इस बुरी तरह बदला ले रहे हैं कि अब आगे लोग सेवा ना करें तो बड़ा अच्छा है सेवक सेवा करके फिर ऐसा बदला लेता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं और सब सेवक इसी तलाश में रहते हैं कब मौका मिले कि वो आपकी गर्दन पकड़ रहे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 उनकी नकल पर बने हुए रामकृष्ण मिशन जैसे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं और सारी दुनिया में धीरे धीरे बहुत सेवा करने वाले लोग हैं सर्वोदय वाले हैं और सब तरह के लोग अगर इनकी सेवा के पीछे इनकी मोटिविटी इनका मोटिव सबकी खोज भी इनकी जाए तो बहुत हैरानी होगी मैं एक छोटी सी कहानी कहू आपसे चीन में एक जगह एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और एक कुआ है जिसमें पाठ नहीं है और एक आदमी उस कुए में गिर गया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 कंफ्यूस ने लिखा है अपनी किताब में कि हर कुएं के ऊपर पाठ जरूर होना चाहिए जिस कुएं पर पाठ ना हो जिस राज्य में बिना पाठ के कुएं हो वो राजा अधर्मी है तुम घबराओ मत हम आंदोलन चलाएंगे हम हर कुएं पर पार्ट बनवा देंगे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो वो आदमी कहता है मैं बेफिक्र कैसे रहूँ पार्ट जब बनेंगे बनेंगे मैं तो मरी जाऊंगा पर आदमी कहता सवाल तुम्हारा नहीं सवाल समाज का है सवाल सबका है मैं तो सबकी सेवा में संलग्न हूँ एक एक आदमी की सेवा कहाँ से करूंगा और एक एक आदमी की सेवा करूंगा तो समाज का क्या होगा? तुम बेफिक्र रहो मैं जाता हूं और अभी मेले में आंदोलन चलाता हूँ वो आदमी मेले में चला जाता है मंच पर खड़े होकर लोगों को समझाने लगता है कि हर कुएं पर पाठ होना चाहिए जो कुएं पर पाठ बनवाता है बड़ी सेवा करता है जो कुएं पर पाठ जिस राज्य में कुएं पर पाठ नहीं वो राज्य बड़ा अधर्मी है उसके पीछे एक ईसाई मिशनरी उस कुएं के घाट पर आता है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 या सेवा करने वाला कुछ भीतरी बीमारियों परेशानियों चिंताओं से इतना घबराया और परेशान है कि कुछ भी करना चाहता है और कहीं भी अपने को ऑकुपाइड और व्यस्त कर देना चाहता है तो वो किस काम में लगा हुआ है या वो किन्हीं पदों की यात्रा करना चाहता है और सेवा के द्वारा उन पदों पर पहुंचाना चाहता है लेकिन सेवा कभी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 उस दिन सेवा हो सकती है उसके पहले सेवा का नाम हो सकता है पीछे हो और तब जितने लोग दुनिया का सुधार करने और दुनिया की सेवा करने के लिए उत्सुक हुए हैं अगर उन सब जो परिणाम लाया है दुनिया में उसको हम देखें तो ऐसा लगेगा कि आदमी को उसके भाग्य पर छोड़ दो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 इस सेवा के पीछे कारण दूसरे ही हैं, हेतु दूसरे हैं और होंगे ही क्योंकि जब तक कोई आत्मसाक्षात्कार को उपलब्ध न हुआ हो तब तक हेतु से मोटिव से स्वार्थ से मुक्त नहीं होता है और अगर यह ख्याल पकड़ जाए कि सेवा करनी ही है तब और कठिनाई हो जाती मैंने एक घटना सुनी स्कूल में एक ईसाई पादरी बच्चों को समझाता है कि सेवा जरूर करनी चाहिए जब मैं दोबारा आऊ तो किया सात दिन बाद वो आता है और बच्चों से पूछता है एक बच्चा हाथ हिलाता है सेवा की दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा तीन बच्चे तीस बच्चों में हाथ हिलाते है की हमने सेवा की वो पादरी कहता है बहुत बड़ा काम किया फिर भी तीस में से तीन ने की सेवा तब भी ठीक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 जो भी नारा देते हैं कि इकट्ठे हो जाओ वही खतरनाक लोग जब भी कोई नारा दे कि इकट्ठे हो जाओ तब तो सावधान हो जाना चाहिए कि झगड़ा पैदा करवाएगा चाहे वो इकट्ठा होना किसी नाम से हो वो कहे कि इस्लाम जो मानने की भारतीय इकट्ठे हो वो कहे, कहे कम्युनिस्ट इकट्ठे हो जब भी वो कहेगा कि लोग इकट्ठे हों तब दुश्मन को खड़ा करेगा एडव हिटलर ने अपनी आत्मकथा में एक बढ़िया बात लिखी उसने लिखा है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 सब संगठनों को विकेंद्रित कर देने के सब संगठनों को कर देने के, और एक एक व्यक्ति को मूल्य देने के पक्ष में हो संगठन को मूल्य नहीं देना एक एक व्यक्ति को मूल्य देना मैं, मैं संगठित होने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में संगठन बिल्कुल ही अनावश्यक है संगठन की क्या आवश्यकता हाँ हा, इस तरह के संगठन हो सकते हैं रेलवे है, रेल है पोस्ट ऑफिस है इस तरह के संगठन हो सकते हैं फंक्शनल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 इसलिए किसी संगठन ने मनुष्यता को आगे नहीं बढ़ाया और कोई संगठन मनुष्यता को आगे बढ़ा नहीं सकता है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 और गरीब आदमी को वो सारे के सारे सन्यासियों को साधुओं सन्यासियों को पालती है कि वो गरीब को समझाएं कि संतोष बड़ा धर्म है सहसुता बड़ी बात है और तुम गरीब हो अपने पिछले जन्म के पापों के कारण अगर अच्छे कर्म रखोगे तो आगे तुम भी अमीर हो जाओ और वो जो अमीर है वो पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अमीर है गरीब के आंख में सब तरह की पट्टियां बांधी जाती है अमीर के हित में है की गरीब धार्मिक हो गरीब के हित में बिल्कुल नहीं है की गरीब धार्मिक हो और गरीब धार्मिक हो ही नहीं सकता झूठा धार्मिक हो सकता है इसलिए मेरा कहना यह है मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ थोड़े से अमीर लोगों के लिए मैं धर्म को छोड़ता हूँ मेरा मतलब ये है की अमीरी बांटनी चाहिए ताकि सबके लिए धर्म हो सके अमीरी बांटनी पड़ेगी तो समाज धार्मिक होगा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 गरीब समाज चोरी से कैसे बच सकता है गरीब समाज लड़ाई झगड़ों से कैसे बच सकता है गरीब समाज का चित क्षुद्रताओं से बच ही नहीं सकता असंभव है बचना तो ये सारी क्षुद्रता अनैतिकताएं सारा आचरणहीनता अनिवार्य और इसको समझाओ कि तुम आचरण ठीक रखो चित्त शुद्ध रखो तो सब की बातें कुछ होने वाला नहीं है यह सब पूंजीवाद के लिए की करना धक्का पूंजीवाद के सब तरफ धक्के को पूंजीवाद बच जाए धर्म धर्मगुरु पुरोहित पूंजीवाद को बचाने की हजारों वर्ष चेष्टा कर रहा है इसीलिए पुरोहित को पूंजीपति सम्मान देता है पूंजी सम्मान देती है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 कि छोटी छोटी व्यर्थ की अटकाने वाली जरूरतें पूरी हो जाएं, सेक्स भोजन और मकान ये किसी आदमी को अकार पीड़ित न करे इतनी व्यवस्था समाज को जुटा देनी चाहिए उसके बाद आदमी के धार्मिक होने की यात्रा शुरू हो सकती है लेकिन इन पर कोई हम व्यवस्था जुटाने को राजी नहीं और अब तो बड़े आश्चर्य की बात है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 तो अमेरिका में जो संभावना हो गई वो हमको कभी उपलब्ध नहीं हो सकती अगर राष्ट्र मिट जाए तो वो सारी संभावना हमको उपलब्ध हो सकती जो हमको उपलब्ध हो गई राष्ट्र मिटने चाहिए लेकिन राष्ट्र कैसे मिटेंगे अगर वर्ग ही नहीं मिटते तो राष्ट्र कैसे मिटेंगे तो वर्ग मिटने चाहिए जाति मिटनी चाहिए सीमाएं मिटनी चाहिए और हमें अब कुछ इस भाषा में सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा आनंदित कैसे हो सकती? कल तक हमने ऐसा ही सोचा था कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ सुविधा भी न थी सबके सुखी होने एक सुखी हो सकता था दस के दुख पर दस दुखी होते तो ही एक सुखी हो सकता अब वो बात खत्म हो गई अब वो ग्यारह ही सुखी हो सकते हैं अब किसी एक को दस के दुख पर सुखी होने की जरूरत ना रही और सच तो यह है कि अगर दस दुखी हो और एक सुखी हो तो वो एक सिर्फ ब्रह्म होता है सुखी हो नहीं पाता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 बड़ी बंदूकें लगवा दी बड़े डॉक्टरों की कतार लगा दी और उनके भीतर छिप के में स्वस्थ रहने लगा तो स्वस्थ की सुरक्षा में जो इंतजाम करना पड़ेगा वो बीमारी भोगने से ज्यादा कष्ट हो जाने वाली हो गया धन से कोई दुख नहीं मिला किसी को धन की अब तक इकट्ठी होने की प्रक्रिया गलत थी वो बिना किसी को गरीब बनाए धन इकट्ठा नहीं होता आने वाली दुनिया में हमें ये फिक्र करनी चाहिए धन पैदा हो लेकिन इकट्ठा ना हो धन बटे और धन सब तक फैले और हम इस बाता में सोचें कि कोई अमीर गरीब ना हो पाए सब संपन्न हो पाए तो मेरा मानना है कि दुनिया पहली दफा में होने की स्थिति को उपलब्ध होगी उसके पहले दुनिया में नहीं हो सकती अब तक का धर्म अधिकतम लोगों के लिए निपट पाखंड था और झूठ अब ये नहीं चलेगा अब या तो धर्म जाएगा अगर यही व्यवस्था रही तो और या पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी तब बिल्कुल नए अर्थों में धर्म आएगा अभी तो मैं आज जो ये बात कहता हूं तो धार्मिक लोगों को लगता है कि मैं धर्म की बड़ी दुश्मनी की बात कह रहा हूं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पचास साल में जो मैं कह रहा हूं वही धर्म को बचाने वाला सिद्ध होगा और वो धार्मिक लोग जिसे धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं वो धर्म को डुबाने की नाव पर लिए बैठे हैं, वो डूबने वाली है नाव उस नाव से धर्म को तत्काल उतर जाना चाहिए उसे नई नाव खोज लेनी चाहिए अब वो नई नाव किसी ना किसी अर्थ में सबकी संपन्नता सब की, सब की और सबके भीतर पूंजी के वितरण सबके सुख की और सबके एक साथ संपत्तिवान होने की प्रक्रिया ही हो सकती मैं जो ये कहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कुछ थोड़े से धार्मिक लोग कुछ थोड़े से धनी लोग ही धर्म का फायदा उठा सके इसलिए नहीं इसीलिए अगर धर्म का फायदा सबको देना है तो धन को वितरण किया जा सके और सभी धनी हो सके तो तो ही कोई रास्ता खुलता है अन्यथा रास्ता नहीं खोलता बहुत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 इसलिए बिना थोड़ी चीजें खाना बन गया पूरा मुल्क सब बिना चीजें रखी घर तो में क्योंकि जितने पुराने ट्रंक संदूस डब्बा डब्बी वो सब उसमें थे मैं उस मकान मालिक को कहा कि तुम क्या किए हुए हो अगर यही काम जारी रहा तो कुछ दिन में हमें बाहर होना पड़ेगा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 अगर तेजी से कोई विध्वंस न हुआ तो हम मर जाएंगे वो सामान बच जाएगा हम मर रहे हैं और वो सामान सामान बच सकता है। लेकिन को क्या करिए? असल में जीवित कौम हमेशा चीजों तोड़ के फेंक देती है नहीं बना लेती है मरी हुई कौम डरती है। हम मरी हुई कौम हैं, इसलिए एकदम घबराहट होती विध्वंस की बात मत करो निर्माण की बात करो कुछ रचनात्मक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 ग्रीड की वजह से ग्रीट की वजह से मुल्क पूरा का पूरा लोभी हो गया कुछ भी ले आओ रख लो, कुछ ना कुछ हो जो भी रचना होनी चाहिए करते चले जाओ। नहीं ये लोग छोड़ना पड़ेगा और तोड़ने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी मैं मानता हूँ कि हमने जिस दिन तोड़ने की हिम्मत जुटा लेंगे हम चित्त की धारणाओं को पहले तोड़ना है फिर समाज के ढांचे को तोड़ना है उसी दिन हमें जवानी लौट आएगी ताजगी लौट आएगी और जो तोड़ने की हिम्मत जुटा लेता है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 कंस्ट्रक्शन की बात ही करनी तो बात ही ही खतरनाक, वो तो हाँ नहीं जो पांच हजार वर्ष का लोभी चित और इकट्ठा कर लेता है नहीं उसके में पक्ष में नहीं हूँ लेकिन ये ध्यान रहे की मैं कोई डिस्ट्रक्टिव आदमी नहीं हूँ मैं कोई विध्वंसक चित्त नहीं है मेरा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 वो जो हो गया वही और तो वहां तो गुरु शिष्य का हो जाता है उसमें वास्तविकता में जो तो कोई फिर भेद दर्शन और कोई पिटू होने की तो कोई नहीं इसलिए आ, ये तो और मेरा जन्म स्थान जो है वो जो... चार पांच मील दूर चीज ली उनका जन्म स्थान गाढ़ा वाड़ा से पांच मील दूर इसलिए काफी लेकिन बिल्कुल डिस्कार्ड करने योग्य है जरा भी मूल्य की नहीं है बल्कि घातक तो वो तो मैं उनको कहा कि, उनको कहा कि अच्छा ये हो तीन दिन साथ साथ हम बोले और पूरी बात करे आप कहे की क्या है ये और कितना इसका मूल्य है क्या गहराई है क्या अर्थ है मैं भी इसकी बात करूं, इसके लिए तो वो राजी तो होते नहीं ऐसा स्वामी मेरी बात ऐसी एक तो, दो तीन हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया है ना मामला यानी ये तो ठीक बात है कि पहली सीढ़िया भी होती हैं, पहली सीढ़ी होंगी आखिरी सीढ़ियाँ लेकिन पहली सीढ़ी तो हो वो पहली सीढ़ी भी ना हो और किसी गड्ढे में ले जाने का रास्ता हो तब तो फिर उसको डिस्कार करना पड़े तो वो तो हमारे मुल्क में क्या कठिनाई हो गई है की कुछ ऐसी बनियागिरी हो गई है सन्यासियों ने भी साधुओं ने भी जो गलत दिखे उसको भी बनिया जिसकी बात करेंगे नहीं, ये भी ठीक ठीक ठीक वो भी नहीं, नहीं। जो दिखे कहो, जो गलत दिखे कहो कहो गलत मुल्क में सीधी सीधी बात तो सीधी बात बात तो झगड़ा थोड़ी है होनी चाहिए यहाँ ऐसी कठिनाई हो गई और इधर रामकृष्ण और गांधी जी के बाद तो ऐसी महाराज जी आप समझिए कि इस अनुभव करने वाले और जो साधन प्रणाली का स्वीकार करने वाले और साधन प्रणाली ना ना नहीं नहीं नहीं नहीं ये ये सवाल सवाल है वाले साधु सन्यासी दूसरी बात ठीक ढंग की बात करेंगे ऐसे तो देखो इमिटेशन बहुत हो जाए कम्प्रोमाइजिंग माइंड इतना ज्यादा है मुल्क के पास कि सब ठीक है ऐसा एक दृष्टि बन गई है सब कुछ ठीक कहो सब ठीक है तो वो जो एक सीखा डायलाग चाहिए हिंदुस्तान में हिम्मतवर लोग थे जैन कभी ना मानेंगे कि तुम्हारा उपनिषद ठीक है नहीं मानेंगे तो कहेंगे कि नहीं है ठीक वाला नहीं मानेगा कि जैन ठीक है तो कहेगा कि नहीं है ठीक और लड़ाई हजारों साल तक चलेगी और साफ तरीके से चलेगी उसमें कोई झगड़ा नहीं था मगर जो बात जिसको ठीक लगती इधर रामकृष्ण के बाद क्या हो गया सब रास्ते ठीक है सब रास्ते वही पहुंचाते फिर गांधी जी ने और गोलम किया की हिंदू मुस्लिम भी ठीक है फलाना भी ठीक है अल्लाह ईश्वर भी सब ठीक है सब ठीक का परिणाम ये हो गया हालत कि ऐसी स्थिति बना दी कि क्या ठीक है इसका पता लगाना मुश्किल हो गया नहीं, और अब ये एक सज्जनता की की आप जो कहेंता हूँ की मैं गलत जहाँ हूँ वहां जो भी समझदार लोग हैं जिनको लगता है गलत उन्हें बिल्कुल सीधा इंकार और विरोध करना चाहिए ये कोई झगड़ा है ही नहीं इसमें कोई मित्रता में भी खामी नहीं पड़ती अगर आपने वक्तव्य दिया मुझे पता चला जैसे मैं जामनगर था तब आपका वक्तव्य निकला होगा या मावली वो मोर भी था तो मैंने कहा बहुत ठीक किया जो आपको लगे गलत है पूरा ठीक ठीक वक्तव्य दिया जाना एकदम है जरूरी है आ, बात की तब रहा अनुभव का अनुभव का मैंने क्या